रात लंबी है मगर तारों भरी हर दिशा का दीप पलकों ने जलाया सांस छोटी है मगर आशा बड़ी है जिंदगी ने मौत पर पहरा लगाया तुम मिलोगे ही कभी पिछले पहर में मैं सिसकती मांग सबनम से सजा लू तुम मिलोगे ही कभी सुधी की डगर में मैं तुम्हारी याद को अपना बना लूं तुम मिटा दोगे कभी मन की घुटन को मैं तुम्हारी ज्योति को अपना बना लू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 मुझे तो कहीं कोई परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता और तुम्हारी आंख से आंसू बहते और तुम मगन हो जाते हो तुम पागल हो इसलिए तो उनको बाउल नाम, नाम पड़ गया बाउल का अर्थ होता है पागल बावले वो फकीर एक तारा बजाने लगा और उसने गीत गाया गीत बड़ा अद्भुत है गीत का अर्थ है कि ऐसा हुआ एक बार एक सुनार बगीचे में पहुंच गया और माली से कहने लगा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 फिर तुम्हारा जीवन एक दुर्घटना मात्र है, फिर अभी मरे के कल मरे क्या फर्क पड़ता है फिर जीना कायरता है फिर कोई सार नहीं फिर क्यों जीते रहना फिर क्यों तो कुछ झेलना फिर अपने को अपने ही हाथ से समाप्त क्यों ना कर ले नित्य से पागल हुआ और ये पूरी सदी पागल हो जा रही है क्योंकि इस पूरी सदी ने नित्य पर भरोसा कर लिया